उसके पास एक गधा था जिस पर वह कपड़े लादकर नदी तट पर ले जाता और धूले कपड़े लादकर लौटता धोबी का परिवार बड़ा था सारी कमाई आटे दाल व चावल में खप जाती, गधे के लिए चारा खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचता था गांव की चरागाह पर गाय भैंसे चढ़ती अगर गधा उधर जाता तो चरवाही डंडे से पीटकर उसे भगा देते ठीक से चारा न मिलने के कारण गधा बहुत दुर्बल होने लगा धोबी को भी इस बात की चिंता होने लगी क्योंकि कमजोरी के कारण उसकी चाल इतनी धीमी हो गई थी की नदी तक पहुंचने में पहले से दुगुना समय लगने लगा था एक दिन नदी किनारे जब धोबी ने कपड़े सूखने के लिए बिछा रखे थे तो आंधी आई कपड़े इधर उधर हवा में उड़ गए आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठाकर लाने पड़े अपने, अपने कपड़े ढूंढता हुआ वह सरकंडों सरकंडो के, के बीच घुसा सरकंडों सरकंडो के बीच उसे एक, एक मरा बाघ नजर आया धोबी कपड़े, कपड़े लेकर लौटा और, और गठर पर लादने लगा गधा लड़खड़ाया धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमजोर हो गया है कि एक दो दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा तभी धोबी को एक उपाय सोचा वह सोचने लगा अगर मैं उस बाघ की खाल उतार कर ले आऊं और रात को इस गधे को वह खाल ओर खेतों की ओर भेजूँ तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे कोई निकट नहीं आएगा और गधा खेत चर लिया करेगा फिर तो धोबी ने ऐसा ही किया दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने के लिए डाल दिए और फिर वह सरकंडे के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा शाम को लौटते समय वह खाल को कपड़ों के बीच छिपाकर घर ले आया रात को जब सभी सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को ओढ़ाई गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा धोबी संतुष्ट हो गया फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया गधे ने एक खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया रात को खेतों की रखवाली करने वालों ने खेत में बाघ को देखा तो वे डर कर भाग खड़े हुए गधे ने भर पेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया धोबी ने तुरंत खाल उतार कर छिपा ली अब तो गधे के मजे आ गए हर रात धोबी उसे खाल उड़ा छोड़ देता गधा सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसल खाने लगता गधी को बाघ समझकर सब अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते फसलें चर चढ़ कर गधा मोटा होने लगा अब वह दुगुना भार लेकर चलता धोबी भी खुश हो गया मोटा ताजा होने के साथ साथ गधी के दिल का भय भी मिटने लगा उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा एक दिन भर पेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी लग। वह भी लगा लोट लगाने खूब लोटा बाघ की खाल तो एक और गिर गई। अब वह खालिज गधा बनकर उठ खड़ा हुआ और डोलता हुआ खेतों से बाहर निकला गधे के लोट लगाने के समय पौधे के रोंदे जाने और चटकने की आवाज चारों दिशाओं में फैल गई। एक रखवाला चुपचाप घर से बाहर निकला खेत में झांका तो उसे एक और गिरी हुई बाघ की खाल नजर आई और दिखाई दिया खेत से बाहर जाता हुआ गधा वह चिल्लाया अरे रे रे रे, ये तो गधा है उसकी आवाज औरों ने भी सुनी सब डंडे लेकर दौड़ पड़े गधी का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रेगने का था उसने मुह खोला ही था कि उस पर डंडे बरसने लगे क्रोध से भरे रखवालों ने उसे वहीं ढेर कर दिया उसकी सारी पोल खुल चुकी थी धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पहनावा बदलकर दूसरों को कुछ दिन ही धोखा दिया जा सकता है अंत में असली रूप सामने आ ही जाता है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी बहु रूपिया गधा वाचक स्वर भारती परिमल